महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स भाग, ग्लाइडर को को इंजन की आवश्यकता राइट बंधुओं उनके पिता ने कुछ दिन पहले जो खिलौना दिया था उसी की तरह यह ग्लाइडर भी उड़ सकता था लेकिन उसी ग्लाइडर की तरह यह भी कुछ समय बाद जमीन पर गिर पड़ा मायूस होकर औरविल ने कहा मेरी अब समझ में आया कि यह हवा में क्यों नहीं सकता। तुम्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए। याद है, पापा ने धैर्य रखने के बारे में कहा था विल्बर बोला वह इस प्रयोग को छोड़ना नहीं चाहता था मैं जानता हूँ कि उन दोनों ने एक साथ एक शब्द कहे और फिर वे एक साथ ही हंस दिए पहले तुम बोलो विल बोरविल ने अपने बड़े भाई से कहा मैं सोचता हूँ कि यान के पंखों के नीचे हवा के दबाव को और अधिकतर ताकत पर करना होगा विल्बर ने कहा इस तरह से एक लेडर जमीन से ऊपर उठकर ज्यादा देर तक हवा में रह सकेगा और इंजन से ऐसा हो सकता है के दिमाग में भी यही बातें थी अतः उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। उन दोनों के सवाल का उत्तर एक इंजन इंजन ही था। ग्लाइडर में लगाने से यह मशीन हवा से अधिक भारी हो जाती है इसे ही वायुयान कहते हैं। राइट बंधुओं ने जो ग्लाइडर बनाया था उन्होंने उसका अध्ययन किया उन्होंने कागज पर नक्शा तैयार किया फिर उन्हें यह पता लगाना था कि जिस इंजन को उन्होंने लगाया है, वह क्या ग्लाइडर के लिए भारी रहेगा। इसको उन्हें ज्ञाप करना था। एक बार फिर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि कोई भी व्यक्ति उन्हें इंजन बेचने को तैयार नहीं था एक दुकानदार ने अपने एक मित्र से कहा ये दोनों व्यक्ति पागल हैं। ये सोचते हैं हैं। कि ये ये कोई देवदूत हैं, ये हवा में उड़ना चाहते हैं। लेकिन विल्बर और के पास उससे करने का समय नहीं था वे अपने दिमाग और हाथों को इस्तेमाल करते थे उन्होंने अपने आप ही एक इंजन बना लिया उसे उन्होंने यान में लगा दिया उन्होंने उसे चालू भी करना चाहा, लेकिन आविष्कार को सफल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सफलता प्रथम बार ही आसानी से नहीं मिल जाती जिस इंजन को उन्होंने बनाया था वह चल ही नहीं पाया लेकिन बिल्बर ने हिम्मत नहीं छोड़ी उसने वोरविल से कहा यह इंजन अवश्य काम करेगा हम अंत में इसे चलने को मजबूर कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया और एक दिन बहुत शोर करने और धुआं छोड़ने के बाद यान में लगा इंजन चल उठा राइट बंधु खुशी से झूम उठे और बोले आखिर यह इंजन काम करने लग ही गया लेकिन अभी तक वायुयान तैयार नहीं हुआ था केवल इंजन ही बना था उन्होंने जब उस इंजन को ग्लाइडर में लगाया तब उन्हें पता लगा कि यह तो बहुत भारी है इसमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे नक्शे में ग्लाइडर में और इंजन में सभी में सुधार करने होंगे अगर तुम किसी वस्तु को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हे उसमें सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए तुम्हें बहादुर बनना चाहिए और यह कहने के लिए कि तुम गलती पर थे तैयार रहना चाहिए विल्बर और ओरविल में अपनी गलती स्वीकार करने हिम्मत थी और फिर उनके लिए एक दिन किटी में वह हुआ